तो व्याप्यत् सिद्ध नाम का जो हेत्वाभाष है इसकी चर्चा हो गई अब बाधित नाम का जो हेत्वाभाष है पंचम उसका विचार होना है बाधित नाम के हेत्वाभाष का लक्षण और उदाहरण बता रहे हैं अन्नम भट्ट जी यहा प्रमाणातरेण पक्षे निश्चिता सबाधित ये लक्षण है बाधित नाम के हेत्वाभाष का तो यश ये जो प्रथम पद है यश इस प्रथम पद से जिसका ग्रहण किया जाएगा उसी को सर शब्द से लिया जाएगा बाधित कौन है कहते तो उसे बाधित नाम का हित्वाभास तो कहा जाता है जिसके यश्य का अर्थ है जिसके साध्य का अभाव प्रमाणांतर से पक्ष में निश्चित है तो जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चित होता है उस हेतु को बाधित हेतु हेत्वाभास कहा जाता है वह बाधित नाम का हेतु हेत्वाभास है तो जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि यथा वन्नी ही रनुष्णो द्रव्यवाद यहाँ वन पक्ष है अनुष्णत्व साध्य है और द्रव्यत्व हेतु है वह ही अनुष्ण द्रव्यवाद तो उसमें अनुष्णत्व हुआ साध्य द्रव्यत्व हुआ पक्ष द्रव्यत् हेतु वन्नी हुआ पक्ष तो द्रव्यत्व हेतु बाधित नाम का हेतु हेत्वाभाष है द्रव्यत्व हेतु का साध्य साध्य है अनुष्णत्व अपक्ष है वन्नी तो वन्नी में तो अनुष्ण तो रहता नहीं है अनुष्ण दो हैं, पृथ्वी और वायु तीन है अनुष्ण हाँ तीन है जल भी तो अनुष्ण नहीं है उष्ण थोड़ा ही है हा तो पृथ्वी जल वायु ये तीनों अनुष्ण है इनमें उष्णत्व तो नहीं रहता उष्ण स्पर्श केवल तेज।, तेज में रहता आकाश तो स्पर्श रहित है उसमें कोई स्पर्श नहीं रहता उष्णत्व तो भी तो स्पर... उष्ण स्पर्श है उसमें रहने वाला धर्म हुआ उष्णत्व वो नहीं रहेगा उष्णत्व आकाश में नहीं रहेगा वो स्पर्श है ना स्पर्श के अवान्तर तीन भेद हैं उष्ण शीत अनुष्णा शीत तो उसमें से शीत होता है जल उष्ण होता है वन्ही है तेज और अनु अनुष्णा अनुष्णा शीत होता है पृथ्वी और वायु और आकाश में काल में दिशा में आत्मा में मन में न तो उष्णत्व तो है न तो शीतत्व तो है न तो अनुष्णाशीतत्व तो है तीन में से एक भी नहीं है तो ये तीन हैं अनुष्ण पृथ्वी जल वायु और तीनों में द्रव्यत्व भी है तो यत्र यत्र यव्यत्व तत्र तत्र अनुष्णत्व इसके लिए उदाहरण बनेगा पृथ्वी जल और वायु ये दृष्टांत हो सकते हैं, किंतु जो पक्ष है वही उसमें अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव उष्णत्व रहेगा अनुष्णत्व का अभाव है उष्णत्व अनुष्णत्व का अभाव उष्णव वो रहता है किसमें वन्य में, में। अनुष्णत्व नहीं रहता उष्णत्व रहता है और ये किससे निश्चित है प्रत्यक्ष प्रमाण से तो प्रमाणांतर शब्द से लीजिए प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिय पहले बताया था ना तो कौन सा इंद्रिय बताएगा कि वन्ही में अनुष्णत्व तो नहीं अपितु उष्णत्व तो है तो गंद्रिय इसलिए उसका ताच प्रत्यक्ष होगा वन्नीगत उष्णत्व तो का तो आज प्रत्यक्ष होगा तो तोग इंद्रिय से, तोग इंद्रिय ये है प्रत्यक्ष प्रमाण और तोग इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से हेतु का जो साध्य है अनुष्णत्व उसका अभाव उष्णत्व का निश्चय वन्नी रूप पक्ष में हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणांतर शब्द से लिया जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण को तो ये हुआ एक प्रकार से क्या कि द्रव्यत्व हेतु को कहा जाएगा बाधित नाम का हित्वाभास बाधित नाम के हित्वाभास का क्या लक्षण है कि यस्य साध्या भाव यस्य यश्यन द्रव्यवहेतो जिस हे तो। द्रव्य हेतु के साध्य का अभाव पक्षे यानि पक्ष में प्रमाणांतर से तो इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है उष्णव किसमें पक्ष में पक्ष कौन है यहाँ पर वन्य तो वन्य रूप पक्ष में अनुष्ण रूप साध्य का अभाव उष्णत्व तव इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित हुआ इसलिए स बाधित स यानी यश शब्द से जिसको लिया जा रहा था यश शब्द से किसको लिया जा रहा था हेतु को द्रव्य त्वरूप हेतु को तो इसलिए द्रव्य स्वरूप हेतु शब्द से लेकर के वो बाधित वो बाधित नाम का यत्वाभाष होगा द्रव्य हेतु तो कहा जाएगा बाधित नाम का हेतु हेत्वाभास तो द्रव्यत्वात् वहरुष्णो द्रव्यवाद्रनुष्णव साध्य तद स्शन प्रत्यक्षेण गृह्यकी अत्रे अस्मिन् अनुमाने अनुष्णत्म साध्यम अनुष्णव साध्य है और तद अभाव हुआ उष्णत्व अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव है उष्णव इसमें उष्णव में बिन अनुस्वार होना चाहिए ना वो अनुस्वार नहीं है इस पुस्तक में स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्य उष्णत्व का पार्शन प्रत्यक्ष से ग्रहण हो रहा है इसलिए माना जाएगा कि द्रव्य हेतु बाधित नाम का हितवाभाष है इस प्रकार ये संपन्न हो जाता है अनुमान खंड का विचार अनुमान खंड पूरा हुआ ना। अनुमान के बाद में आता है उपमान और मूल में क्या चल रहा है सात पदार्थों में से कौन से पदार्थ का गुण का निरूपण और गुण में भी कौन से गुण का बुद्धि नाम का जो गुण है बुद्धि का ही दूसरा नाम है ज्ञान उसका निरूपण चल रहा है उसके अवान्तर दो भेद बताए थे स्मृति अनुभव संस्कारजन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं और स्मृति भिन्न ज्ञान है अनुभव अनुभव है दो प्रकार का यथार्थ अयथार्थ यथार्थ अनुभव है फिर चार प्रकार का प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति भेद से इनी इसी यथार्थ अनुभव के इन चार प्रकारों को कहा जाता है चार प्रकार की प्रमा तो प्रमाए चार है तो उनका करण भी चार है वो है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये प्रमाण के भेद हैं प्रमा के भेद हैं प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द और प्रमाण के भेद हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द उनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण प्रत्यक्ष खंड में हुआ उप्रत्यक्ष प्रमाण हुई इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय को कहा गया और अनुमान प्रमाण है परामर्श ज्ञान प्राचीन न्यायिकों के अनुसार प्राचीन तार्किकों के अनुसार और नव्य तार्किकों के अनुसार व्याप्तिक्ञान वह अनुमान प्रमाण है और अनुमान प्रमाण का निरूपण होने के बाद अनुमान हो प्रमाण में प्रयुक्त जो हेतु हैं सदहेतु उनके अवान्तर भेद बताए गए तीन अन्वय वेतरे की केवल अन्वयी केवल वेतरे की भेद से तीन प्रकार का सदहेतु होता है और उन तीनों प्रकार के सदहेतुओं के लक्षण उदाहरण बता करके फिर प्रसंग वशात जो हेतु नहीं है किंतु हेतु जैसे दिखते हैं उन्हें कहा जाता है हेत्वाभास हेतु न होते हुए भी हेतु जैसे दिखते हैं वे हैं हेत्वाभास है उनके प्रकार बताए पांच सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित और इन पांचों प्रकार के हेत्वाभाषों में से पहला हेत्वाभाष तीन प्रकार का साधारण असाधारण अनुपसंगारी भेद से और इन तीनों के भी लक्षण उदाहरण बता करके निरूपण हुआ फिर विरुद्ध नाम का हेत्वाभाष बताया गया और उसका लक्षण भी बताया गया उदाहरण बताया गया उसके कोई प्रकार नहीं हैं विरुद्ध के बाद में सत प्रतिपक्ष को भी बताया गया और उसका भी कोई अवांतर भेद नहीं है असिद के अवंतर तीन भेद हैं आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्याप्यवासिद्ध उनके लक्षण उदाहरण बताए गए और पांचवा हित्वाभाष है बाधित नाम का हित्वाभाष उसके भी कोई अवंतर भेद नहीं है तो पांच हेत्वाभाषों में से केवल पहले और चौथे के ही अवान्तर तीन भेद तीन भेद हैं तीन तीन भेद बताए नहीं दोनों के और तीन के कोई प्रकार नहीं है विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष बाधित के अब अनुमान का निरूपण होने के बाद उपमिति प्रमा का करण जो उपमान है उसका प्रसंग आ जाता है उसका क्रम आ जाता है तो क्रमतः प्राप्त जो उपमान प्रमाण है उसका निरूपण उपमान खंड में अन्नम भट्ट जी कर रहे हैं हाँ ठीक प्रतियोगी व्याप्ति का प्रतियोगी हो जाएगा व्यापक अनुयोगी हो जाएगा व्याप्य अनुयोगी प्रतियोगी दो के होते हैं अभाव का भी प्रतियोगी अनुयोगी होता है यश्य प्रतियोगी, यत्र अभाव स अनुयोगी जहाँ अभाव होगा उसे अनुयोगी कहा जाएगा जिसका अभाव होगा उसे प्रतियोगी कहा जाएगा जैसे ऐसे संबंध का भी प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों होते हैं अभाव के प्रतियोगी अनुयोगी दोनों होते हैं संबंध के भी अनुयोग प्रतियोगी अनुयोगी दोनों होते हैं तो यसे संबंध स प्रतियोगी यत्र संबंध स अनुयोगी जैसे यत्र य से अभाव प्रतियोगी और यत्र अभाव स अनुयोगी ऐसे यश्य संबंध प्रतियोगी, यत्र संबंधस अनुयोगी तो व्यापक का व्याप्य में जो संबंध है उसे व्याप्ति कहा जाता है व्यापक के व्याप्य में रहने वाले संबंध को व्याप्ति कहते हैं तो व्याप्ति रूप संबंध का प्रतियोगी कौन हुआ व्यापक और अनुयोगी कौन हुआ व्याप्य वन्नी की धूम में व्याप्ति है यानी एक संबंध है वन्नी, वन्नी नियत साहचर रूप संबंध है और इस संबंध का प्रतियोगी है वन्नी और अनुयोगी है धूम है ना य संबंध स प्रतियोगी यत्र यबंध स अनुयोगी प्रतियोगी और यत्र यबंध स अनुयोगी तो क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण का निरूपण करने के लिए उपमान खंड का आरंभ हो रहा है खंड अथ का अर्थ है अनंतर अनुमान खंड के अनंतर उपमान खंड प्रारंभ होता है उपमान का लक्षण बताते हैं पहले उपमिति उपमितीकरणम उपमान उपमान प्रमाण किसको कहते हैं तो कहते उपमिति करण को उपमान प्रमाण कहते हैं उपमिति करण में सठी तत्पुरुष समास है एक उपमिति शब्द है और दूसरा करण शब्द है और करण का अर्थ है व्यापारवान असाधारण कारण जिसे करण कहते हैं और उपमिति है प्रमा यथार्थ अनुभव के चार भेदों में से तीसरा भेद कौन सा है उपमिति तो उपमिते हे करणम उपमानम जो उपमिति का करण है उसे उपमिति करण कहा जाएगा और करण को हटा करके उसके स्थान पर करण शब्द का जो अर्थ है असाधारण कारण तो उपमिति प्रमा के व्यापारवान असाधारण कारण को करण कहा जाएगा वो है उपमान प्रमाण उपमिति प्रमा के प्रति जो व्यापारवान असाधारण कारण बनता है उसे उपमान प्रमाण कहा जाता है उसे कहा जाएगा उपमान प्रमाण उपमिति प्रमा के व्यापारवान असाधारण कारण का नाम है उपमान प्रमाण और उपमिति क्या है उपमान प्रमाण के लक्षण वाक्य में एक उपमिति शब्द आया न तो उपमिति शब्दार्थ को बिना जाने उपमिति शब्दार्थ के असाधारण कारण रूप उपमान प्रमाण को समझना कठिन होगा इसलिए उपमिति शब्दार्थ बताया जा रहा है करण शब्द का अर्थ तो मालूम है उपमिति शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं है इसलिए उपमिति पदार्थ को बताने के लिए वाक्य है कि संज्ञा संज्ञास संबंधत्व ज्ञानम संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति ये संबंधत्व उस पुस्तक में भी है क्या हाँ तो नहीं होना चाहिए संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति उपमिति प्रमा संज्ञा संगी ज्ञान को कहा जाता है संज्ञा कहते हैं नाम को वाचक शब्द को संज्ञा नाम अभिधान वाचक ये पर्यावाचक शब्द हैं और संगी वाच्य अभिधेय संगी ये ये पर्यावाचक शब्द होंगे तो संज्ञा संगी का मतलब नाम नामी अभिधान अभिधेय वाच्य वाचक संगी हैं वाच्य और संज्ञा है वाचक तो संज्ञा संगी का जो परस्पर संबंध नाम नामी का जो परस्पर संबंध है उसे कहा जाएगा संज्ञा संगी संबंध अभिधान अभिधेय का जो परस्पर संबंध वो है संज्ञा संगी संबंध और उस संज्ञा संगी संबंध के ज्ञान को कहा जाता है उपमिति प्रमा नाम नामी के परस्पर संबंध ज्ञान को कहा जाता है उपमिति प्रमा जब अकेले लिखते हैं तो दीर्घ समास में आएगा तो रस्व संज्ञा संगी सम्बन्ध ज्ञानम यहाँ समास है इसलिए रस्व ठीक है तो संज्ञासगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही यानी संगी के सम्बन्ध ज्ञान को उपमिति प्रमा कहा जाता है ध्यान में तो संज्ञासी सम्बन्ध ज्ञानम उपमिति ही और उसका जो करण होगा उपमिति का जो करण होगा उसे कहा जाएगा उपमान प्रमाण ये तो उपमिति हुई संज्ञा संगी संज्ञासबंधी ज्ञान ये उपमिति है और संज्ञास संबंध ज्ञान को ज्ञान का जो करण है उसे कहा जाएगा उपमान प्रमाण वो कौन होगा तो उसके विषय में कहते हैं तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम इसमें तत्शब्द का अर्थ है उपमिति जो संज्ञा संगी संबंध ज्ञान रूप उपमिति प्रमा है उसका जो करण वो हैं उपमान प्रमाण और वो उपमान प्रमाण कौन बनेगा तो सादृश्य ज्ञान इसलिए कहा तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम तत्कर्णम में तत्शब्द का अर्थ है उपमिति संज्ञा संगी संबंध ज्ञान रूप जो उपमिति प्रमाण है उसके करण को कहा जाता है उपमान प्रमाण वह उपमान प्रमाण है सादृश्य ज्ञान सादृश्य ज्ञान से उपमिति प्रमा होती है इसलिए सादृश ज्ञान को कहा जाएगा उपमान प्रमाण उपमिति प्रमा का कारण सादृश्य ज्ञान है इस प्रकार इन तीन वाक्यर्थ को समझने से उपमिति प्रमा उपमान प्रमाण समझ में आएगा अब उदाहरण बता रहे हैं तथा ही इत्यादि से उप, उपमिति प्रम, उपमिति प्रमा का करण सादृश्य ज्ञान रूप उपमान प्रमाण है इसे स्पष्ट किया करने के लिए ये उदाहरण है कि तथा ही कश्चि गवयपदार्थ मजान कत आषा गोसदृशो गवय वन गोसदशो गवये वाक्या स्मर गोसदृश्य अयम् इति उपमिति गवयशब्द वाच्यपमत्प्य तो गवय पदारजानन गवयपदार्थम अजान ये विशेषण का कशिका कस्चि नागरिक ग्रामीण और नागरिक एक कोई कहते हैं कि अलग अलग को कहते हैं नगरवासी को कहा जाता है नागरिक ग्रामवासी को कहा जाएगा ग्रामीण ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय तो होता है कृषि नगरवासियों का या तो उद्योग व्यापार धंधा या सर्वेश तो गवय नाम का एक पशु है वो रहता है जंगल में तो ग्रामवासी प्राय जंगल में जाते हैं आजीविका का, का साधन खोजने के लिए तो एक गवय नाम का पशु है और वो रहता है जंगल में और नगर में तो रहता नहीं है इसलिए नगर में रहने वाला नागरिक वो गवय को कभी जिसने देखा नहीं है खाली सुन रखा है कि एक गवै नाम का पशु होता है तो वह गवय नाम के पशु को न जानने वाला कश्चित नागरिक नगर निवासी उसका विशेषण हुआ गवय पदार्थम अजानन, गवय पदार्थ को न जानने वाला नगरवासी पुरुष विशेष चला गया वनम वनम गतः वन में चला गया तो कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतचित आरण्यकम आरण्य पुरुषात तो, तो फिर वहाँ जब वन में गया और वन में घूम रहा है तो वन में घूमते घूमते उसे एक पशु दिखा पहली बार प्रत्यक्ष पशु को देख रहा है और एक गवय नाम का पशु होता है ऐसा पहले सुन रखा है तो गवय पद जो संज्ञा है ये ये ये भी उसके बुद्धि में है गवय पद का ज्ञान और गवय पदार्थ सामने है लेकिन यही गवय पदार्थ है ऐसा उसे निश्चय नहीं होगा क्योंकि पहले पहले बार देख रहा है तो घूमते घूमते एक जंगल में रहने वाला मनुष्य उसे मिला अरण्य पुरुष ग्रामीण कोई मिला जो उस गवय पिंड को यानी पशु को भी जानता है और उसका नाम भी जानता है गवय है करके ऐसा ज्ञान जिसको है गवय संगी गवय संज्ञा और गवय संज्ञा का जो संगी है सामने वाला पिंड इसका जिसे निश्चय है ये गवय पद का अर्थ है करके तो संज्ञा संज्ञासज्ञी संबंध ज्ञान जिसको है ऐसे पुरुष को आरण्य पुरुष शब्द से लेना तो नागरिक ने उसे पूछा कि ये सामने जो पशु है ये कौन है तो आरण्य पुरुष ने बता दिया कि कियम गव, गवय ये गवय है ये सुना तो उसे फिर ये ज्ञान होता है कि अयम पिंडह गवय पद वाच्य अयम पिंडह गवय पद वाच्य अयम पिंड यानी जो पूर्ववर्ती पिंड है यह गवय इस संज्ञा का संगी है वाच्य है का मतलब इस प्रकार यह संज्ञा संगी के संबंध का ज्ञान उसे अब हुआ यह उपमिति प्रमा हुई तो ये कह रहे हैं कि कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतचित आरण्यकुरुषात् गोसुद गोसदृशो गवयी श्रुआ पहले आरण्यकुरुष कुछ जंगल से लकड़ी कहो या शहद कहो या कुछ कच्चा माल जंगल का लेकर के शहर में चला गया वहाँ बेचा और जिसको बेच रहा है उसने पूछा कि गवय क्या होता है तो गवय कैसा होता है ये उसने आरण्यक पुरुष से पूछा तो आरण्यक पुरुष ने बताया कि गो सदृशो गवया कहा गाय देखी है कहा तो जैसी गाय होती है ऐसा ही गवय होता है गो सदृशो गवय ये आरण्य पुरुष ने नागरिक को कहा तो नागरिक को इतना ज्ञान हुआ कि गवय पदार्थ गाय जैसा होता है गाय जैसा होता है इतना समझ लिया तो गो सदृशो गवय ये सुन करके फिर वनंगत जंगल में चला गया कौन नागरिक और फिर वहां पर घूमते घूमते गाय जैसा ही एक पिंड सामने दिखा गो सदृशो इति वाक्यर्थम स्मरण तो गाय जैसा गवय होता है इस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता हुआ जंगल में घूम रहा हैं और पश्यति। गाय जैसा एक पशु देखा, तो असो गवय पद इति तदन उपपद्यते। उपपद्यदनत अयम गवय शब्दवाच्यम असो भी है क्या वहाँ पर तदनंतरम असो। हाँ असो, अस, अ, असा वयम ऐसा लिखा होगा असा वयम गवय शब्दवाच्यम अयम नहीं है न अयम नहीं है ना हाँ? हाँ तो ये दो में से एक ही होना चाहिए या तो असौ हो या तो अयम हो तो अयम हटा सकते हैं तो तदनंतरम असो असौ गवय शब्द वाच्य उपमिति उत्पद्यते तो सामने गो जैसे पिंड को देख रहा है तो फिर असो यानि गाय जैसा दिखने वाला पिंड वही गवय पद का वाच्य है गवय पदार्थ है ऐसी उसे अनुमिति उत्पन्न होती है तो पहले शहर में रहने वाले व्यक्ति ने शहर जंगल से शहर में आए हुए व्यक्ति से ये पूछ लिया कि गवय नाम का पशु कैसा होता है तो उसने बताया कि गाय जैसा ही गवय होता है फिर वो पुरुष तो अपना चला गया और ये भी अपना व्यापार करता रहा कुछ दिनों बाद जंगल में घूमने गया घूमते घूमते वहाँ पर गाय जैसा ही गवय होता है इस वाक्याथ का स्मरण करते हुए घूम रहा है तो सामने गवय पिंड दिखा और फिर गवय पिंड को देख करके उसे वारणिक पुरुष के द्वारा बताए गए वाक्यार्थ का स्मरण होता है गो सदृशम गो सदृशो गवय ऐसा स्मरण हुआ या। और इससे फिर उपमिति होती है कि यह पिंड गवय शब्द का वाच्य है गवय ये शब्द संज्ञ संज्ञा है सामने वाला पिंड संज्ञी है इन दोनों में वाच्य वाचक भाव संबंध है ये ज्ञान होता है इसे उपमिति कहा जाता है क्या हाँ तो भैंस और गाय में अंतर होता है गवय और गाय में सादृश्य होता है बहुत सा इसलिए जो है जो सादृश्य है अधिकतर वो देख करके गवय पिंड को देख करके ही अनुमित उपमिति होगी यह गवय पद का वाच्य है गए में भी गल कम्बल आदि रहते हैं गा, गाय का बहुत सारा सा रहता है वो तो अच्छा हाँ ये कैसा है? कम रहता है जैसे जर्सी गाय आदि में तो न होने पर भी कहते हैं ना ये भी गाय है कह के थोड़ा सा होता है एक प्रकार से वो है ये नील गाय तो नील गाय में गाय का बहुत सारा सा होता है भैंस में नहीं होता वो तो नील गाय जो है नीले रंग की नहीं होती है वाटिका नंबर तीन में रहो उस दिन तो झुंड के झुंड में रहती है उधर पूर्वांचल में वाराणसी शादी की तरह तो हजारों के झुंड में रहते हैं जिस खेत में गए कई एकड़ एक फसल एक रात में खा लेते हैं हजारों बैठेंगे तो क्या होगा गवय पदार्थम अजानन हाँ हाँ गवय पदार्थ को जानता नहीं है इसलिए गवय पदार्थ को जानने वाले पुरुष से पूछता है कि गवय कैसा होता है तो पुरुष ने बताया गाय जैसा होता है तो फिर ये आरण्यक पुरुष से सुन करके कभी जंगल में गया वहाँ पर देखा गाय जैसा पिंड तो उसे ये गवयपद वाच्य हैं ये ज्ञान होता है इस ज्ञान को उपमिति प्रमा कहा जाएगा ये संज्ञास संबंध ज्ञान है अभिधान अभिधेय का जो परस्पर संबंध है उसके उसका ज्ञान है ये इसे उपमिति कहा जाएगा और ये उपमिति प्रमा हुई सादृश्य ज्ञान से गोसदृशो गवय ये जो वाक्य सुना और इस वाक्य से सादृश ज्ञान हुआ उस सादृश्य ज्ञान को कहा जाएगा उपमान प्रमाण और ये पिंड गवय पद वाच्य है इस ज्ञान को कहा जाएगा उपमिति प्रमा ये उपमिति प्रमा है पिंड है गवय संज्ञा कहा जाएगा नाम को गवय ये जो नाम जैसे आदित्य ये नाम और व्यक्ति ये नामी हुआ संगी हुआ व्यक्ति हैं संगी और आदित्य शब्द हैं संज्ञा ऐसे गवय एक नाम है संज्ञा है और वो सामने वाला जो पिंड है वो गवय इस नाम का नामी है संगी है और उन दोनों का आपस में जो वाच्य वाचक भाव संबंध हुआ उस संबंध के ज्ञान को कहा जाता है उपमिति आँख से तो केवल पिंड दिख रहा है संगी और गवय पद वो पहले से जानता है और जब दोनों एक साथ हुए तो नाम नामी के अभेद का यही इस नाम का नामी है अर्थ है यह अर्थबोध हुआ वाच्य वाचक भाव संबंध का ज्ञान हुआ कि गवय इस पद का वाच्य यही है ऐसा निश्चय उपमिति है इसे संज्ञा संगी संबंध ज्ञान कहा जाता है उपमिति ये जिस ज्ञान से हुई सादृश ज्ञान से हुई उपमिति इसलिए सादृश्य ज्ञान को कहा जाएगा उपमान प्रमाण हाँ बाद में कोई बताएगा कि गवय शब्द का अर्थ ऐसा ऐसा होता है तो उसे फिर जो मैंने देखा था पहले वही तो ये है गवय पद का वाच्य है ऐसा ज्ञान होगा वो उपमिति होगी चाहे संगी को देखे या संज्ञा को देखे जाने पहले और बाद में फिर दोनों का जो आपस में वाच्यवाचक भाव संबंध का ज्ञान हो रहा है वो उपमिति होगी इस प्रकार ये अनुमान खंड का विचार भी संपन्न होता है अब शब्द प्रमाण आएगा इसकी चर्चा कल से होगी